संक्षिप्त महाभारत वन पर्व यक्ष युधिष्ठिर संवाद वैश्व कहते हैं इधर महाराज युधिष्ठिर भीम को बहुत विलम्ब हुआ देखकर बड़े चिंतित हुए उनका चित्त शोकानल से संतप्त हो उठा और वे स्वयं ही जाने को खड़े हो गए जलाशय के तट पर पहुँच उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई मरे हुए पड़े हैं उन्हें निश्चेष पढ़े देख पढ़े देख महाराज युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न हो गए शोक समुद्र में डूबकर वे सोचने लगे इन वीरों को किसने मारा है इनके अंगों में कोई शस्त्र प्रहार का चिन्ह भी नहीं है और यहाँ किसी के चरण चिन्ह भी दिखाई नहीं देते जिसने मेरे भाइयों को मारा है मैं समझता हूँ वह कोई महान प्राणी होगा अच्छा पहले मैं एकाग्रता पूर्वक इसके कारण का विचार करूँ अथवा जल पीने पर मुझे स्वयं ही इसका पता लग जाएगा ऐसा ना हो कि हम लोगों से छिपे छिपे कुट कुटबुद्धि शक्नी के द्वारा दुर्योधन ने यह विषैला सरोवर बनवा दिया हो किंतु इसका जल विषैला भी नहीं जान पड़ता क्योंकि मर जाने पर भी मेरे इन भाइयों के शरीर में कोई विकार नहीं जान पड़ता तथा इनके चेहरे का रंग भी खिला हुआ है इनमें से प्रत्येक जल के प्रबल प्रवाह के समान महाबली हैं इन पुरुषश्रेष्ठों का सामना भी साक्षात यमराज के सिवा और कौन कर सकता है यह सब सोचकर वे जल में उतरने को तैयार हुए इसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी उसने कहा मैं बगुला हूँ मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो पाँचवें तुम भी इन्हीं के साथ सोओगे। हे तात साहस न करो मेरा पहले ही से यह नियम है तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो फिर जल पीना और ले भी जाना युधिष्ठी ने कहा यह काम पक्षी का तो हो नहीं सकता अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आप रुद्र वसु अथवा मरुत आदि प्रधान देवताओं में से कौन है यक्ष ने कहा मैं कोरा जलचर पक्षी ही नहीं हूँ मैं यक्ष हूँ तुम्हारे ये महान तेजस्वी भाई मैंने ही मारे हैं यक्ष की यह अमंगलमयी और कठोर वाणी सुनकर राजा युद्ध उसके पास जाकर खड़े हो गए उन्होंने देखा कि एक विकट नेत्रों वाला विशाल यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा है वह बड़ा ही दुर्धर्ष ताल के समान लंबा अग्नि के समान तेजस्वी और पर्वत के समान विशाल है वही अपनी गंभीर नादमयी वाणी से उन्हें ललकार रहा है फिर वह युधिष्ठिर से कहने लगा राजन तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था फिर भी उन्होंने मूर्खता से जल ले जाना ही चाहा इसी से मैंने मार डाला यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने हो तो यहाँ जल नहीं पीना चाहिए यह स्थान पहले ही से मेरा है मेरा यह नियम है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो उसके बाद जल पीना और ले भी जाना युधिष्ठिर ने कहा मैं आपके अधिकार की चीज़ को ले जाना नहीं चाहता आप मुझसे प्रश्न कीजिए कोई पुरुष स्वयं ही अपनी प्रशंसा करे इस बात की सदपुरुष बड़ाई नहीं करते मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके उत्तर दूंगा यक्ष ने पूछा सूर्य को कौन उदित करता है उसके चारों ओर कौन चलते हैं उसे अस्त कौन करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है जैसे ठिर बोले ब्रह्म सूर्य को उदित करता है देवता उसके चारों ओर चलते हैं धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है यक्ष ने पूछा मनुष्य श्रोत्री किससे होता है महत् पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है किसके द्वारा वह द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है युधिठ ने कहा श्रुति के द्वारा मनुष्य श्रोत्री होता है तब से महत्व पद प्राप्त करता है धितीय से द्वितीयवान ब्रह्मरूप होता है और बृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है यक्ष ने पूछा ब्राह्मणों में देवत्व क्या है उनमें सत्पुरुषों का साधर्म क्या है मनुष्यता क्या है और असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है युधिष्ठिर बोले वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है तप सतपुरुषों का साधर्म है मरना मानुषी भाव है और निंदा करना असतपुरुषों अस का सा है यक्ष ने पूछा क्षत्रियों में देवत्व क्या है उनमें सतपुरुषों का साधर्म क्या है मनुष्यता क्या है और उनमें असतपुरुषों का सा क्या है युधिष्ठिर बोले बाणविद्या क्षत्रियों का देवत्व है यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा है भय मानवीय भाव है और दीनों की रक्षा न करना असत पुरुषों का सा आचरण है यक्ष ने पूछा कौन एक वस्तु यज्ञ साम है कौन एक यज्ञ यजु है कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्णन करती है और किस प्रकार का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता युधिष्ठिर ने उत्तर दिया प्राण ही यज्ञ साम है मन ही यज्ञ यजु है एकमात्र ऋख ही यज्ञ का वर्ण करती है और एकमात्र ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता यक्ष ने पूछा अवपन देव तर्पण करने वालों के लिए कौन वस्तु श्रेष्ठ है निवपन पितरों का तर्पण करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है प्रतिष्ठा चाहने वालों के लिए कौन वस्तु श्रेष्ठ है तथा संतान चाहने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है युधिष्ठिर बोले और आव... आवपन करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ फल है निवपन करने वालों के लिए बीज धान आदि संपत्ति श्रेष्ठ है प्रतिष्ठा चाहने वालों के लिए गौ श्रेष्ठ है और संतान चाहने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है यक्ष ने पूछा ऐसा कौन पुरुष है जो इंद्रियों के विषयों को अनुभव करते हुए श्वास लेते हुए तथा बुद्धिमान लोक बुद्धिमान लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर भी वास्तव में जीवित नहीं है युधिष्ठिर ने कहा जो देवता अतिथि सेवक माता पिता और आत्मा इन पाचों का पोषण नहीं करता वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है यक्ष ने पूछा पृथ्वी से भी भारी क्या है आकाश से भी ऊंचा क्या है वायु से भी तेज चलने वाला क्या है और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है युधिष्ठिर बोले माता भूमि से भी भारी बढ़ है पिता आकाश से भी ऊँचा है मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनको से भी बढ़कर है यक्ष ने पूछा जो सो जाने पर पलक कौन नहीं मूँझता उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता हृदय किसमें नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है युद्ध ने कहा मछली सोने पर भी पलक नहीं मूँधती अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है यक्ष ने पूछा विदेश में जाने वाले का मित्र कौन है घर में रहने वाले का मित्र कौन है रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है युधिष्ठिर बोले सांस के यात्री विदेशों में जाने वाले के मित्र हैं स्त्री घर में रहने वाले की मित्र है वैद्य रोगी का मित्र है और दान मुमुर्सू मरने वाले पुरुष का मित्र है यक्ष ने पूछा समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है सनातन धर्म क्या है अमृत क्या है और यह सारा जगत क्या है युधिष्टि ने उत्तर दिया अग्नि समस्त प्राणियों का अतीत ही है गौ का दूध अमृत है अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है और वायु जारा जा जगत है यक्ष ने पूछा अकेला कौन विचरता है एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है शीत की औषधि क्या है और महान औपमन क्षेत्र क्या है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 स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है यक्ष ने पूछा मनुष्य का आत्मा क्या है उसका दैवकृत सखा कौन है उपजीवन जीवन का सहारा क्या है और उसका परम आश्रय क्या है युधिष्ठिर बोले पुत्र मनुष्य का आत्मा है स्त्री उसका दैवकृत सखा है मेघ उपजीवन है और दान परम आश्रय है यक्ष ने पूछा धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है धनों में उत्तम धन क्या है लाभों में प्रधान लाभ क्या है और सुखों में श्रेष्ठ सुख क्या है युधिष्ठिर बोले धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है लाभों में आरोग्य प्रधान है और सुखों में संतोष श्रेष्ठ सुख है यक्ष ने पूछा लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है नित्य फल वाला धर्म क्या है किसको वश में रखने से शोक नहीं होता और किनके साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होती युधिष्ठिर बोले लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है मन को वश में रखने से शोक नहीं होता और सतपुरुषों के साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होती यक्ष ने पूछा किस वस्तु के त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है किसे त्यागने पर शोक नहीं करता किसे त्यागने पर वह अर्थवान होता है और किसे त्याग कर सुखी होता है युधिष्ठिर बोले मान को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता काम को त्यागने पर वह अर्थवान होता है और लोह को त्याग कर सुखी होता है यक्ष ने पूछा ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है नट नत और नर्तकों को क्यों दान देते हैं सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है और राजा को क्यों दान दिया जाता है युधिष्ठिर ने कहा ब्राह्मण को धर्म के लिए ध्यान दान दिया जाता है नट नर्तकों को यश के लिए दान इनाम देते हैं सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान वेतन दिया जाता है और राजा को भय के कारण दान कर देते हैं यक्ष ने पूछा जगत किस वस्तु से ढका हुआ है किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है अपने स्वर्ग में किस कारण से नहीं जाता युधिष्ठिर ने उत्तर दिया जगत अज्ञान से ढका हुआ है तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जाता यक्ष ने पूछा पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है श्राद्ध किए किस प्रकार मृत हो जाता है और यज्ञ कैसे मृत हो जाता युधिष्ठिर बोले दरिद्र पुरुष मरा हुआ है बिना राजा का राज्य मरा हुआ है श्रोत्री ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है और बिना दक्षिणा का यज्ञ मरा हुआ है यक्ष ने पूछा दिशा क्या है जल क्या है अन्न क्या है विष क्या है और श का समय क्या है यह बताओ युधिष्ठि ने कहा सतपुरुष दिशा है आकाश जल है गौ अन्न है प्रार्थना कामना विष है और ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है यक्ष ने पूछा उत्तम क्षमा क्या है लज्जा किसे कहते हैं तप का लक्षण क्या है और दम क्या कहलाता है यधिष्ठ ने कहा द्वंद्व को सहना क्षमा है न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है अपने धर्म में रहना तप है और मन का दमन दम है यक्ष ने पूछा राजन ज्ञान किसे कहते हैं सम क्या कहलाता है दया किसका नाम है और आर्जव सरलता किसे कहते हैं युधिष्ठिर बोले वास्तविक वस्तु को ठीक ठीक जानना ज्ञान है चित्त की शांति सम है सबके सुख की इच्छा रखना दया है और समुचित होना आर्जव सरलता है यक्ष ने पूछा मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है अनंत व्याधि क्या है साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं युधिष्ठिर ने कहा क्रोध दुर्जय शत्रु है लोभ अनंत व्याधि है जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वह साधु है और निर्दय पुरुष असाधु है यक्ष ने पूछा राजन मोह किसे कहते हैं मान क्या कहलाता है आलस्य किसे जानना चाहिए और शोक किसे कहते हैं युधिष्ठिर बोले धर्म मूर्ता ही मोह है आत्माभिमान ही मान है धर्म न करना आलस्य है और अज्ञान शोक है यक्ष ने पूछा ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है धैर्य क्या कहलाता है स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है यधिष्ठ ने कहा अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है इंद्रिय निग्रह धैर्य है मानसिक मलों को छोड़ना स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना दान है यक्ष ने पूछा किस पुरुष को पंडित समझना चाहिए नास्तिक कौन कहलाता है मूर्ख कौन है काम क्या है तथा मत्सर किसे कहते हैं यधिष्ठ ने कहा धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए मूर्ख नास्तिक कहलाता है और नास्तिक मूर्ख है जो जन्म मरण रूप संसार का कारण है वह वा वासना काम है और हृदय का ताप मत्सर है यक्ष ने पूछा अहंकार किसे कहते हैं दम्भ क्या कहलाता है जिसे परम देव कहते हैं वह क्या है और पैशून्य किसका नाम है युधिष्ठिर बोले महान अज्ञान अहंकार है अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दम्भ है दान का फल दैव कहलाता है और दूसरों को दोष लगाना पैशून्य चुगली है यक्ष ने पूछा धर्म अर्थ और काम ये परस्पर विरोधी हैं इन नित्य विरुद्धों का एक स्थान पर कैसे संयोग हो सकता है युधिष्ठिर ने कहा जब धर्म और भार्या परस्पर वसवर्ती हो तो धर्म अर्थ और काम तीनों का संयोग हो सकता है अर्थात जब भार्या धर्मानुवर्ती हो तो इन तीनों का संयोग हो सकता है क्योंकि भारिया काम का साधन है वह यदि अग्निहोत्र एवं दानादि धर्म का निरोध विरोध नहीं करेगी तो उनका यथावत अनुष्ठान होने से वे अर्थ के भी साधक हो जाएंगे इस प्रकार काम अर्थ और अर्थ तीनों का साथ साथ संपादन हो सकेगा यक्ष ने पूछा भरतश्रेष्ठ अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है युधिष्ठिर बोले जो पुरुष भिक्षा भोगने वाले भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे नहीं देता वह अक्षय नरक प्राप्त करता है जो पुरुष वेद धर्म, शास्त्र, ब्राह्मण देवता और पित्र धर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है वह अक्षय नरक प्राप्त करता है तथा धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोग से रहित है तथा पीछे से यह कह देता है कि मेरे पास है ही नहीं वह अक्षय नरक प्राप्त करता है यक्ष ने पूछा राजन कुल आचार स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है यह बात निश्चय करके बताओ युदिष्ठी ने कहा प्रिय यक्ष सुनो कुल स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से कोई भी ब्राह्मण में कारण नहीं है निसंधे आचार ही ब्राह्मणत्व में कारण है अतः प्रयत्नपूर्वक सदाचार की रक्षा करनी चाहिए ब्राह्मण को तो इस पर विशेष रूप से दृष्टि रखनी आवश्यक है क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण है उसका ब्राह्मणत्व तो भी बना हुआ है और जिसका आचार नष्ट हो गया वह तो स्वयं भी नष्ट हो गया पढ़ने वाले पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं पंडित तो वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है चारों वेद पढ़ा होने पर भी यदि कोई दूषित आचार वाला है तो वह किसी भी प्रकार शूद्र से बढ़कर नहीं है वस्तुतः जो अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्री है वही ब्राह्मण कहा जाता है यक्ष ने पूछा बताओ मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है सोच विचार कर काम करने वाला क्या पा लेता है जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या मिलता है युधिष्ठ ने कहा मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है और जो धर्मनिष्ठ है उसे सदगति मिलती है यक्ष ने पूछा सुखी कौन है आश्चर्य क्या है मार्ग क्या है और वार्ता क्या है मेरे इन चारों प्रश्नों का उत्तर दो युषिष्ठ ने कहा जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है वह दिन के पाँचवें या छठे भाग में भी अपने घर के भीतर चाहे साग पात ही पकाकर कर खा ले तो वह सुखी है रोज रोज प्राणी यमराज के घर जा रहे हैं किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा तर्क की कहीं स्थिति नहीं है श्रुतियाँ भी भिन्न भिन्न हैं एक ही ऋषि नहीं है जिसका वचन प्रमाण माना जाए तथा धर्म का तत्व गुहा में निश्चित है अर्थात अत्यंत गूढ़ है अतः जिससे महापुरुष जाते रहते रहे हैं वही मार्ग है इस महामोह रूप कड़ाह में काल भगवान समस्त प्राणियों को मांस और ऋतु रूप करछी से उलट पलटकर कर सूर्य रूप अग्नि और दिन रूप ईंधन के द्वारा रांध रहे हैं यही वार्ता है यक्ष ने पूछा तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए अब तुम पुरुष की भी व्याख्या कर दो और वह बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है युधिष्ठिर बोले जिस व्यक्ति के पुण्य कर्मों की कीर्ति का शब्द जहाँ तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है वहीं तक वह पुरुष भी है जिसके दृष्टि में प्रिय अप्रिय सुख दुख और भूत भविष्यत ये जोड़े समान है वही सबसे धनी पुरुष है यक्ष ने कहा राजन जो सबसे धनी पुरुष है उसकी तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी इसलिए अपने भाइयों में से जिस एक को तुम चाहो वही जीवित हो सकता है युदिषिर बोले यक्ष यह जो श्याम वर्ण अरुणयन सुविशाल साल वृक्ष के समान ऊंचा और चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है वही जीवित हो जाए यक्ष ने कहा राजन जिसमें दस हजार हाथियों के समान बल है उस भीम को छोड़कर तुम नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो तथा जिसके बाहुबल का सभी पांडवों को पूरा भरोसा है उस अर्जुन को भी छोड़कर तुम्हें नकुल को जिला देने की इच्छा क्यों है युधिष्ठिर ने कहा यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वही कर्ता की भी रक्षा कर देता है इसी से मैं धर्म का त्याग नहीं करता जिससे कि नष्ट होकर धर्म ही मेरा नाश कर दे मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः सबके प्रति समान भाव रखना परम धर्म है लोग मेरे विषय में ऐसा ही समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है मेरे पिता की कुंती और मादरी दो भार्एँ थीं वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहे ऐसा मेरा विचार है मेरे लिए जैसी कुंती है वैसे ही माद्री है उन दोनों में कोई अंतर नहीं है मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ इसलिए नकुल ही जीवित हो यक्ष ने कहा भरत तुमने अर्थ और काम से भी क्षमता का विशेष आदर किया है इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाए